आज चार मार्च 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम गीतार्थ संग्रह अभिन गुप्त पादाचार्य जी की टिप्पणी इसका अध्ययन कुछ सप्ताह हाँ से कर रहे हैं और इसी अध्ययन के क्रम में हम पिछली बार तृतीय अध्याय को पढ़े थे तृतीय अध्याय का जो अंतिम हिस्सा है उस तृतीय अध्याय के अंतिम हिस्से को संक्षेप में पुनः दोहराते हुए फिर हम आज का जो निर्धारित चतुर्थ अध्याय है उसका आरंभ करेंगे पिछला जो अध्याय हमने पढ़ा था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी गुणों के द्वारा हमारे को कर्म में जबरदस्त या जबरदस्ती धकेल दिए जाने की बात है कि सब कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा हम पर आरोपित हैं हमें वो मजबूरन करना पड़ते फिर जब हम किस तरह से उसमें कर्म में कर्म करते हुए भी मुक्त रह सकें और कैसे उन कर्मों की गति है और उनका क्या रहस्य है ये हमने पिछली बार समझा जब हम कर्म करते हैं संसार में तो कर्म का सबसे बड़ा प्रेरक है रजोगुण जो हमें नई नई दिशाओं में नए नए काम करने के लिए प्रेरित करता है उसका नाम ही रजोगुण इसलिए है कि जैसे राजा अपने राज्य में नए नए कार्य कर करता है नगरी को सुंदर भी बनाता है और साथ ही साथ कर भी वसूलता है यानी यहाँ पर हमारी व्यावसायिक भावना होती है रजोगुण में व्यावसायिक भावना होती है यानी हम जो करते हैं उसका प्रतिफल चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिले और इस क्रिया में मोह स्वाभाविक रूप से आ जाता है इसलिए रजोगुण मोह को जन्म देता है <स्या> मोह से कामनाएं उत्पन्न होती कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है और मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है ये प्रकृति हमें खींच खींच के संसार की दिशा में ले जाती है और ये सभी रजोगुण और तमोगुण हमें कर्म के बंधन में धकेल देते गुरुजन कहते हैं कि तीनों गुणों के पार उच्च सद्गुण हो रजोगुण या तमोगुण उससे परे हटकर ही परमेश्वरी कार्य या ईश्वरी कार्य ईश्वरीय कार्य की परिभाषा ये है कि जो कार्य तुम्हें ना तो पुण्य में बांध है ना पाप में बांध क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बराबर के बंधन हैं पाप के द्वारा भी मनुष्य बंधता है कर्मफल को भोगने के लिए उसे अन्य जन्मों को स्वीकारना पड़ता है शरीरों को स्वीकारना पड़ता है और उन नए शरीरों में फिर नए कर्म होते ऐसे ही पुण्य कर्म के लिए भी मनुष्य को पुनः पुनः जन्म लेना होता है तो पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं फिर हम कहें कि हम कर्म कैसे करें क्या अकर्म करें कुछ ना करें तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट मना करते हैं कि अकर्म की कल्पना मत करो क्योंकि पहली बात तो अकर्म संभव नहीं है कि हम कुछ न करें क्योंकि प्रकृतिक रूप से तुम सदा कुछ न कुछ करने को बाध्य होते ही हो आप कुछ नहीं खाए करोगे तो बोलोगे बैठे हैं आराम कर रहे हैं खाना खा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जो दैनिक कर्म हैं नित्य कर्म उनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं है और जब हम इन दैनिक कर्मों को करते हैं तो बड़े धीमे से हमको पता ही नहीं लगता कि कब रजोगुण शामिल हो जाता है कब वो मुँह आ जाता है कब कामनाएँ घुस जाती हैं कब वो क्रोध में बदल जाती हैं पिछली बार हमने जैसे समझा था कि क्रोध समस्त ज्ञान का भक्षण कर जाता है सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है हमारा दैनदिन का भी अनुभव है कि जब हम क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो सामान्यतः उसके लिए हम पछताते हैं कि हमने बहुत गलत किया क्रोध में जब हम कोई बात बोल देते हैं सामान्यतः उसके लिए हमें पश्चाताप का आसरा लेना पड़ता है क्योंकि क्रोध हमारी मति को भ्रष्ट कर देता है भ्रमित भी कर देता है या हर लेता है तो भगवान कहते हैं कि जो समस्त विषय हैं इंद्रियां उनसे परे हैं, मन इंद्रियों से परे है बुद्धि मन से परे है और आत्मा बुद्धि से भी परे है इन सब से परे है और होता क्या है कि ये जो हमारे काम यानि कामनाएं हमारे इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों में उत्पन्न होती हैं हम कभी कभी कहते हैं देखो उसकी आँख में लालच दिखाई दे रही है सचमुच में ज्ञान इंद्रियों में ही कामनाओं का जन्म होता है उसके बाद में वे मन मन के बाद बुद्धि पर अधिकार जमाती चली जाती है जैसे आग लगती है एक जगह और पूरा घर में फैलती जाती और अंततः वो आत्मा पर एक कर्म का आवरण के रूप में समाप्त होती और यही कर्म के आवरण आत्मा के बंधन हैं जैसे पिछली बार हमने बताया था कि जैसे धूम्र से अग्नि आवृत्त होती है गर्भ से भ्रूण आवृत्त होता है ऐसे ही आत्मा इन कर्मों से आवृत्त हो जाती और आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सूर्य है सूर्य को बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बातें हमने पिछली बार समझी थी कि आत्मा के आनंद को ये ग्रहण लगा देते हैं काम और क्रोध आत्मा के आनंद को हर लेते हैं और तब हम जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्म फल के हम भागी बन जाते हैं तो उसका उपाय अंतिम रूप से भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बताया था कि जो सर्वाहत्ता के रूप में संसार को देखता है ये सृष्टि मेरा ही रूप है मेरा ही विकास है मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ और जो कुछ भी देखता हूँ वो परमेश्वर है जो कुछ नहीं देखता वो भी परमेश्वर है जो कुछ था जो है या जो होगा उसका समस्त स्रोत एक ही है जब जिसकी ये दृष्टि हो जाती है तो उस योगी के कर्म फल देना बंद कर है। उसको किसी तरह का कर्म फल नहीं होता क्योंकि वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्वयं स्वयं के प्रति पाप पुण्य नहीं कर सकता आपने अपने एक हाथ में कांटा लगा दूसरे हाथ में निकाल दिया तो कोई पुण्य पाप का कोई रिश्ता नहीं हो गया आँख में उंगली चली गई तो पाप नहीं लगेगा क्योंकि मेरी ही आँख है मेरी ही उंगली है हम दोनों की अहंता एक है जब हमारे विश्व की अहंता एक हो जाएगी तो फिर संसार में पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि मैं ही हूँ मेरे सिवा कोई नहीं तो कौन एक पाप करे और कौन जिस पर पाप किया जाए कौन पुण्य करे और किस पर पुण्य किया जाए कौन उपकार करे और कौन उपकृत हो क्योंकि उपकार और उपकृत होने के लिए भी दो चाहिए पाप और पुण्य के लिए भी दो चाहिए इसलिए जहाँ पाप और पुण्य का रिश्ता है वहाँ द्वैत संसार है और जब अद्वैत संसार है तो वहाँ पर न पाप है न पुण्य है और उसी परिस्थिति के लिए उपनिषद भी कहते हैं न पापम न पुण्यम लेकिन हम उसकी कभी कभी बड़ी अजीब सी गलत सलत परिभाषाएँ निकालते हैं लोग कहते हैं दुनिया में पाप पुण्य कुछ नहीं है जो मर्जी आए सो करो ऐसा नहीं जब ये अद्वैत दृष्टि का विकास हो तो अपने आप पाप और पुण्य से हम विलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं तो ये हमारा था तृतीय अध्याय इसके बाद में ज्ञान कर्म योग ये चतुर्थ अध्याय भगवान कृष्ण कहते हैं कि आदिकाल में पुरातन काल में ये विवस्वत को मैंने ज्ञान दिया था विवस्वत ने मनु को एक ज्ञान दिया था मनु ने इक्श्वासु को ये ज्ञान दिया था और परंपरा से राज ऋषियों के पास यह ज्ञान सफलता से सुरक्षित रूप में आगे परंपरा से आगे बढ़ता चला गया लेकिन संसार में अनुकूल और विलोम परिस्थितियां सदैव आती रहती कभी परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो धर्म का विकास होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं जैसे मनुष्य के जीवन में भी अनुकूल और प्रतिकूल समय आता है कि जब अनुकूल समय आता है तो हमारा बहुत विकास होता है उस समय हम अच्छा काम करते हैं मन प्रसन्न होता है जब प्रतिकूल समय होता है तो हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम अवांछित होने लगता है ऐसे ही संसार का भी अपना अच्छा और बुरा समय आता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसे बुरे समय में ये संसार से योग का ज्ञान विलुप्त हो गया और धीरे धीरे धीरे धीरे ये संसार से वो ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया तो उस ज्ञान को हे अर्जुन मैंने तुम्हें अभी अभी कहा यानी जो पहले जो दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के लिए कहते हैं वो ये योग विज्ञान मैंने तुम्हें जो बताया उसको पहले मैं बता चुका हूँ अब भगवान के साथ रहते हुए कृष्ण तो और अर्जुन तो कृष्ण को ठीक से जानते थे लेकिन उन ये भी जानते थे कि जो भगवान कहेंगे वो पूरे संसार के लिए मेरे अकेले के लिए इसके व्याख्याकार ये भी कहते हैं अर्जुन अर्जुन नहीं था अर्जुन तो विश्व था अर्जुन विश्व था जो प्रश्न पूछता था वो विश्व प्रश्न पूछता था और भगवान उसको जवाब देते सृष्टि एक प्रश्न करती है और भगवान उसका जवाब देते तो यहाँ अर्जुन ने फिर प्रश्न व्यक्तिगत रूप से नहीं किया क्योंकि वो तो भगवान को जानता था कि कौन है लेकिन उन्होंने फिर भी प्रश्न किया कि है भगवान आपका जन्म तो अभी अभी का है उम्र में वो करीब करीब बराबर थे अर्जुन और कृष्ण बोले आपका जन्म तो अभी अभी का है और ये जो आप कह रहे हो विवस्वत का और मनु का और ऋक्षवासु का जिनको आप कहते हो ज्ञान दिया ये तो बहुत पुरातन बात है तो मैं ये कैसे समझू कि आपने उनको ज्ञान दिया आप तो अभी अभी आए तो ये ज्ञान आपने उनको कैसे दिया तो वो कहते हैं कि है अर्जुन तुम्हारे भी और मेरे भी अनगिनत जन्म हो चुके लेकिन उन जन्मों को मैं जानता हूं तुम नहीं जानते यानी मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं मेरे जन्मों को भी मैं जानता हूँ तुम्हारे जन्म को भी मैं जानता हूँ लेकिन तुम न तुम्हारे स्वयं के जन्म को जानते हो न मेरे जन्मों को जानते हो इसलिए तुम सोचते हो कि मैं अरवाचीन हूँ प्राचीन नहीं लेकिन मैं अनादि हूँ सबसे पुरातन हूँ और मुझे वो पुरातन ज्ञान अभी भी प्राप्त है मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या जन्म लिया फिर वो कहते हैं कि है अर्जुन जो मनुष्य जन्म लेता है तो ये कर्मों के अधीन जन्म लेता है यानी उसके जन्म के पीछे कारण होता है अकारण जन्म नहीं होता जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके कर्मों के परिणाम से वो जन्म लेता है उसके जन्म में होने वाले घटनाएँ उसके जीवन में मिलने वाले सुख उसके जीवन में मिलने वाले दुख ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होते हैं। जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध पर आधारित जन्म मनुष्य का होता है और वो जो कुछ करता है उससे वो अपना आने वाला प्रारब्ध तय करता है इस तरह से वो सतत कर्म के चक्र में पड़ा रहता है लेकिन मैं अब वो भगवान सम के बारे में बताते हैं लेकिन मैं अपनी दिव्य शक्ति से जन्म लेता हूं मेरा जन्म किसी कर्म का फल नहीं है अब वो आगे ये भी बताएंगे कि फिर वो जन्म क्यों लेते हैं वो कहते हैं कि मेरा जन्म किसी कर्म का फल नहीं है और मेरे कर्म कभी फल नहीं देते मैं जो कुछ करता हूं उससे फल का आविर्भाव नहीं होता उससे कोई फल नहीं पैदा होता क्यों नहीं होता क्योंकि मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं डिवाइन हैं उनके समस्त कर्म भगवान के दिव्य कैसे हैं क्योंकि मुझे किसी से कोई मोह नहीं है मेरे कर्मों के प्रति मुझे कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा होना कि मेरा मित्र मुझसे रूट जाए और मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे परम भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो इसलिए यह ज्ञान और यह विश्लेषण मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस भाषा में कहा स्पष्ट है कि भक्ति का महत्व ज़्यादा है बजाय मित्रता की यहाँ पर उनका तुम मेरे परम भक्त हो इसलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ और साथ ही तुम मेरे मित्र भी हो यहाँ जो भी शब्द लगता है इससे स्पष्ट है कि मित्र भी होना सब्सिडरी है यानी एक छोटा गुण है बड़ा गुण तो है कि तुम मेरे भक्त हो तो भक्त को भगवान ज्ञान देते हैं और मित्र तो सब हैं और संसार में मित्र भी हैं और अमित्र भी हैं लेकिन भक्त की स्थिति मित्र से ज़्यादा ऊपर है तो कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो इसलिए तुम्हें यह अरवाचीन प्राचीन ज्ञान आज के समय में तुमको देता हूँ तो मेरे जन्म हैं कर्म के आधी नहीं है मेरे कर्म फल को उत्पन्न नहीं करते और मैं क्यों जन्म लेता हूँ हम कितनी बार इसको बात सुन चुके हैं यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मांशम यानी कि हे अर्जुन जब भी धर्म की हानि होती है यदा यदा ही धर्म से जब धर्म की हानि होती है अभ्युत्थान अधर्मस्य से यानी उस अधर्म की स्थिति से मनुष्य का जीव का उत्थान करने के लिए अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मांशम तब मैं अपनी आत्मा के अंश से यानी पूर्ण मेरा पूर्ण अंश जन्म नहीं होता आत्मा के अंश से मेरा जन्म होता है में हम तब मैं अपने आप का सृजन करता हूं यहाँ ये यह सब चीज समझने लायक बात है कि जो भगवान के गुण हैं वो समस्त गुण जीव में नहीं आते जब वो जन्म लेते हैं अवतार लेते हैं तो अवतार आत्मा का अंश है भगवान का अंश है अंश अवतार कहा जाता है वो तो पूर्ण अवतार नहीं होता अंश अवतार क्यों कहा जाता है कि किसी भी जन्म में सबसे पहली बार शरीर धारण करने मात्र से वो पूर्ण से अंश में आ जाता है क्योंकि पूर्ण बिना शरीर अशरीरी हो सकता शरीर धारण करते से वो उनका अंश पूर्ण से अपूर्ण हो जाता है फिर शरीर अगर धारण किया है तो जन्म मृत्यु जुड़ जाती है जब उन्होंने शरीर धारण किया है तो लोग मर्यादा के लिए उन्हें वो मनुष्यों के धर्म का पालन करना पड़ता है आज यहाँ पे हो तो वहाँ पे नहीं हो वहाँ पे हो तो वहाँ पे नहीं हो कृष्ण भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया कि मैं मथुरा में भी हूँ वृंदावन में भी हूँ युद्ध क्षेत्र में भी हूँ घर पर भी हूँ वो कुछ गोपियों के चमत्कार जो भगवान की लीला बताने के लिए बताए गए हैं वो अलग बात है लेकिन सचमुच में भगवान ने मनुष्य धर्म की मर्यादाएं बहुत कुछ स्वीकार की और यही उनका अंशावतार कहा जाता तो भगवान ने कहा कि मैं तदात्मांशम यानी अपनी आत्मा के अंश से सृजा में हम अपने आप का मनुष्य के रूप में सृजन करता हूं क्यों करता हूं कि परित्राणाए साधु नाम यानी जो सज्जन लोग हैं जो बुरे समय में संसार का बुरा समय आता है तभी ज्ञान की लुप्ति भी हो जाती ज्ञान भी लुप्त हो गया और अधर्म का उत्थान हो गया अधर्म में अधर्म दिखाई दे रहा है सब तरफ और धर्म की हानि हो गई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जो साधो प्रकृति के लोग होते हैं जो इन समस्याओं से स्वयं निपटने में अक्षम होते क्योंकि वो परमेश्वर का स्मरण करना चाहते हैं शांति चाहते हैं सद्भाव चाहते हैं मित्रता चाहते हैं परमेश्वर में ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो उनको साधु स्वभाव कहा जाता है तो साधु स्वभाव लोगों का परित्राण करने के लिए यानी उन लोगों को समस्याओं से उनके मुक्ति करने के लिए या उनका उत्थान करने के लिए उनको उन समस्याओं से अलग करने के लिए उस कीचड़ से उनको बाहर करने के लिए तो पत्र परित्राण साधु नाम विनाशाय चे दुष्कृत जो दुराचारी हैं उनका विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुराचारियों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ वो धर्म संस्थापना अर्थ है। ये धर्म संस्थापना अर्थ है, या न स्थापन धर्म का पुनः हो जाए क्योंकि अभी धर्म की स्थापना उखड़ गई है अधर्म स्थापित हो गया है तो मुझे धर्म को पुनर्स्थापित करना है इसलिए मैं पुनः जन्म लेता हूँ कि धर्म संस्थापनाथाए संभवामी युगे युगे यानी मैं युगों युगों में पुनः जन्म लेता हूँ यानी कभी युगों तक व्यवस्था ठीक चलते चलते जब बहुत बिगड़ जाती है मैं पुनः जन्म लेता हूँ और फिर मैं अपने अंश मात्रा से जन्म लेता हूँ और उस संसार में जो दुराचारी हैं उनका नाश करके जो धर्म की स्थापना करता हूँ और साथ ही साथ जो साधुजन हैं उन लोगों का परित्राण करता हूँ इसके लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है लेकिन मेरा जन्म किसी भी कर्म फल से मुक्त है और न वो किसी कर्म का परिणाम है यानी मेरे जन्म में मेरे किए गए कर्म कभी फल को नहीं देते अब वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म में लोग भिन्न भिन्न तरह से आराधनाएँ करते वो कहते हैं भगवान कि लोग कई तरह से आराधनाएँ करते हैं लेकिन जाने या अनजाने में वो मेरा ही अनुसरण करते हैं मेरी राह ही चलते हैं हम कहते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं हम उस धर्म को मानते हैं हम इस राह चलते हैं हम इस दर्शन को मानते हैं हम इसका खंडन करते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी करा करें अगर वो ईश्वरी राह के ऊपर आगे बढ़ना है तो वो मेरी ही राह पे आएगा यह मेरी का मतलब कोई कृष्ण कोई देवता नहीं है कृष्ण कोई किसी विशेष धर्म का देवता नहीं यहाँ पर समझने में कभी कभी फिर गलती होती है लोगों से कि कृष्ण भगवान हिंदुओं का देवता है वो देवता नहीं है वरन वो सर्वोच्च सत्ता है जो सर्वोच्च चेतना है जिसे हम शिव दर्शन में परशु भी कहते हैं यहाँ पर हम उनको कृष्ण चैतन्य कहते हैं लेकिन नाम से कुछ भी अंतर नहीं है वो सर्वोच्च सत्ता है तो वो कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में बजते हो जिस रूप में भी तुम आराधना करते हो भिन्न भिन्न धर्मों के आराध्य अलग अलग हो सकते हैं आपका अपना धर्म है सनातन धर्म में भी हम धर्म के नाम पर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अंदर कई देव देवी देवताओं की अलग अलग तरह से आराधना करते हैं और उन आराधनाओं के पीछे हमारी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं हम सोचते हैं ये बात तो हनुमान जी पूरी करेंगे ये बात तो दुर्गा जी पूरी करेंगे यहाँ पर तो हमारा मकान का उद्घाटन तो गणेश जी काम पूरा करेंगे इस तरह से हम देवी देवताओं की आराधना करते तो वो कहते हैं भगवान कि जब तुम मुझे जिस रूप में भजते हो तो मैं वो रूप ग्रहण कर लेता हूँ और तुम्हारी उस छोटी सी कामना को पूर्ण करता हूँ उस पर तुम पर अनुग्रह करता हूँ उसी रूप में अनुग्रह करता हूँ जिस रूप में तुम उनको भजते हो अगर तुम गणेश जी के रूप में मुझे भजते हो तो मैं गणेश जी बन जाता हूँ और तुम्हारे जो कामना होती है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ ये सिर्फ गणेश जी दुर्गा जी या हनुमान जी की बात नहीं है वरन विश्व में जितने आराध्य हैं वो सर्वोच्च चेतना के अंशावतार क्योंकि वो समस्त देवी देवता या आराध्य उसी एक परमेश्वर के अंश हैं और वो अंश मात्र का जब हम आराधना करते हैं तो हमें मिलता भी उतना ही है जितना हमारी झोली है अब हमको अगर कोई बताए कि इस सम्राट बनाने जाते हैं हम तुमको और हम एक छोटी सी कटोरी लेके चले जाएं तो पूरा साम्राज्य तुमको इस कटोरी में देना संभव नहीं है तुम अगर छोटी सी कटोरी लाओगे तो छोटा सा प्रसाद ही मिलेगा छोटी सी अगर हमारी मांग है तो छोटी सी मांग ही पूरी होगी इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुमको पूर्ण विश्व का स्वामी बनाना चाहता हूँ तुम कहते हो कि मेरे को मेरा घर हो जाए मैं तुमको विश्व का स्वामी बनाना चाहता हूँ तुम सोचते हो कि मेरे लड़की की नौकरी लग जाए तो ठीक है फिर उतना ही सही अगर तुमको इतने से संतुष्ट हो तो फिर मैं तुमको इतना सा ही दे देता हूं मेरा काम और आसान है इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में भजते हो मैं उसी रूप में तुम पर अनुग्रह कर अगर तुम मुझे सर्वोच्च सत्ता के रूप में भजते हो मुझे सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखते हो तो फिर क्या होगा तब मैं आगे बढ़कर तुम्हें अपने में विलीन कर लूँगा तो पुरातन काल से अब तक कईों ने मात्र मुझ पर ध्यान दिया है मुझ पर ध्यान किया है वो स्पष्ट चतुर्थ अध्याय में बोलते हैं कि कई लोगों ने पुरातन काल से अब तक मात्र मुझ पर ध्यान किया है और जिन्होंने मात्र मुझे बजा है वो मुझ में विलीन हो गए विलीन होकर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब चक्रों से दुःख के समस्त चक्रों से परे चले गए उनसे मुक्त हो गए और वो पूर्ण विश्व के स्वामी बन गए एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए उस बूंद को आप फिर से वापस तो ला नहीं सकते उस बूंद का नाम हमने रामलाल रख दिया वो गई समुद्र में अब उस समुद्र के बाद में वो रामलाल तो फिर से कभी भी वापस नहीं निकाल सकता क्योंकि वो रामलाल तो अब समुद्र बन गया उसकी जो छोटी सी पहचान थी वो बहुत विस्तृत पहचान बन गई उस पहचान की कोई सीमा नहीं है जो बहुत छोटी सी पहचान थी जिसकी अत्यधिक छोटी सी सीमा थी कि उसका इतना सा एक बूंद का स्वरूप था वो तो आप विशाल महासागर बन गया महार्ण बन गया तो उस स्थिति को हम समझने के लिए इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो अपना स्वक खो देती है और वो परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार लेती और वो परमेश्वर हो जाती है जैसे तुलसीदास जी ने कहा ही था कि जानत तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाए सोई जानत जो देह दे है ना परमेश्वर को वही जान सकता है जो उसकी इच्छा से जो उसको स्वीकार कर ले इस पर अनुग्रह कर दे और उसको जानने के बाद वो परमेश्वर में और उसमें कोई भेद नहीं रह वो परमेश्वर बन जाता है एक नदी जाती है समुद्र में समुद्र से अभिन्न हो जाती है न उस समुद्र को कोई फर्क पड़ता है वो कितनी बड़ी गंगा जी जो जहाँ जरासी बाढ़ आए तो पूरे मकानों को दुकानों को घरों को बहा कर ले जाए समुद्र में जब वो प्रवेश करती है तो समुद्र को कोई पता भी नहीं लगता लेकिन वहाँ पर फिर गंगा जी का अपना स्वरूप समाप्त तो हो जाता है और वहाँ मात्र समुद्र का अस्तित्व रहे वहाँ पर माँ गंगा का पराभव हो जाता है और समुद्र का एकमात्र अस्तित्व तो स्थापित रहता है उसमें से अरबों टन पानी निकलता है मानसून के रूप में धरती पर गिरता है फिर भी समुद्र अखंड बना रहता है ये समुद्र हमारी लौकिक उदाहरण है परमेश्वर इससे कहीं बड़ा उदाहरण है परमेश्वर का स्वरूप इस समुद्र से कहीं बड़ा है लेकिन हमारी छोटी सी समाज के हिसाब से समुद्र बहुत बड़ा है अन्यथा वो तो समुद्र से भी कहीं गहन है समुद्र में कुछ भी मिलाओ कुछ भी निकालो फर्क नहीं पड़ता तभी हम कहते हैं पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण मेवा व शिष्य थे पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद में जो निकला वो भी पूर्ण है और जो बचा वो भी पूर्ण है कितने भी बादल निकल गए समुद्र फिर भी पूर्ण है और कितनी ही नदियाँ मिल गई फिर भी समुद्र पूर्ण है इसलिए और जो बूंद निकली है अब भारतीय दर्शन ये बड़ा अच्छी बात करें जो बूंद निकली है वो भी अपने आप में पूर्ण है न केवल समुद्र हमेशा पूर्ण बना रहता है वरन जो बूंद निकलती है समुद्र से वो भी अपने आप में पूर्ण है उसमें समुद्र के समस्त गुण हैं लेकिन वो अंशावतार है। जो बूंद है समुद्र का अंशावतार है उसमें समुद्र की भयंकर लहरें नहीं हैं लेकिन फिर भी गुण तो वही है उसमें उस समुद्र की अतल गहराई नहीं है लेकिन फिर भी बूंद समुद्र ही है बूंद और समुद्र में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है भगवान के गुण अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने जो गिनाए हैं उनका कहना पड़ता है कि भगवान के छ अंश पूर्ण हैं छुण जहाँ पूर्ण हैं वो पूर्ण अंशी ही हैं और उन सबके छोटे छोटे हिस्से वो लेकर भगवान जो जन्म लेते हैं वो अंश अवतार कहलाता है तो छह जन्म क्या है एक तो वो सर्वज्ञ है या ऐसा कुछ नहीं है जो उनके ज्ञान से बाहर हो वो ज्ञान के बारे में उन्होंने तीन बातें बताई अभिनयों को तो पता चल एक तो सर्वज्ञ है दूसरा वह सदैव संतुष्ट यानी कभी तो उनके हृदय में असंतोष क्योंकि असंतोष से ही कामना का जागरण होता है असंतोष से ही क्रोध का जागरण होता है असंतोष से ही कर्मफल मिलता है इसलिए वो सदैव संतुष्ट है उसके बाद में वो अनादि ज्ञान से युक्त है तीसरी बात कितना है अनादि ज्ञान से युक्त है यानी ज्ञान एक बात है लेकिन वो अनादि ज्ञान से युक्त है क्योंकि ज्ञान का उद्भव हमारी बुद्धि के बाहर है हमारी बुद्धि से हम ये नहीं समझ सकते हम कहें कि वो अनादि है अनादि शब्द का मतलब ही हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती हम कहें सनातन तो सनातन शब्द को कितना भी चिंतन करें हमारा दिमाग बौखला जाएगा लेकिन हमारा दिमाग उसको सहन नहीं, समझ नहीं सकता लेकिन जो ऋषि ध्यान करते हैं अं, अंतर प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं अंतर यात्रा पर जाते हैं उनको सनातन का मतलब समझ में आता है तो परमेश्वर उस सनातन बोध से आविषित हैं सदा उनको वो सनातनता बोध है उनके पास पूर्ण स्वतंत्र है एप्सॉलिट फ्रीडम यानी पूर्ण स्वतंत्र का मतलब होता है कि इच्छा ही उनका कार्य है जैसे आपकी इच्छा हुई कि मुझे कल इंदौर जाना है तो आपको इसके लिए जहमत उठाना पड़ेगी तय करना पड़ेगा कैसे जाएं, किसके साथ जाएं, कौन सी गाड़ी से जाएं, कितनी बजे निकलें है ना लेकिन क्यों क्योंकि आपकी इच्छा में खूब सारी बाधाएँ हैं आप जब भी इच्छा करते हो तो हर इच्छा के पूर्ण होने में पर्याप्त बाधा हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण होने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि उसने इच्छा की कि मुझे वहां जाना है तो वो पहले से ही वहां पर है ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो नहीं है वो मुझे ये चीज़ चाहिए तो पहले से ही उसके स्वरूप में है क्योंकि उसी से वो चीज़ निकली है। इसलिए उसकी इच्छा ही उसका क्रिया है यानी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति एक ही है इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाई थी कि कर्म और ज्ञान दोनों को अलग मत समझो कर्म और ज्ञान दोनों परमेश्वर के दो पहलू हैं वो परमेश्वर का ज्ञान कि मुझे ये संसार बनाना है और परमेश्वर का कर्म कि मैंने ये संसार बनाया दोनों बातें एक ही हमको यहाँ अलग अलग दिखाई देती कि उन्होंने इच्छा की कि संसार बनो और फिर उसने संसार बनाया ये मनुष्य की सीमाएँ हैं कि मैंने इच्छा की कि मेरा घर का मकान बनो और फिर मैंने पाँच साल की मेहनत के बाद मेरा घर का मकान बनाया ये मनुष्य की सीमा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की क्रिया ये सब अभिन्न है क्योंकि इच्छा करते ही वो इच्छा पूर्ण है क्योंकि उसकी इच्छा का उद्भव वहीं से है जहाँ उसकी क्रिया का उद्भव है और जिस चीज़ का उद्भव होना है वो भी परमेश्वर है और स्वयं भी परमेश्वर है तो हमेशा वो वस्तु उद्भूत है पहले से ही उपस्थित है वो जैसी इच्छा करता है वो प्रकट हो जाती है इसलिए उसको बोलते हैं पूर्ण स्वतंत्र एप्सॉलिट फ्रीडम तो भगवान का जो चतुर्थ गुण बताया गया है वो एप्सॉलिट फ्रीडम फिर अखूट शक्ति शक्ति क्या होता है कि हम जब ईंधन है हमारे पास ईंधन चुक जाता है आज हम गाड़ी लेके निकलेंगे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा हम घर में चूल्हा जलाएंगे धीरे धीरे लकड़ी जल जाएगी हम अपना ईंधन की बात करें तो धीरे धीरे ये शरीर जल के भस्म हो जाएगा सूर्य नारायण भगवान की बात करें तो वैज्ञानिक कहते हैं बारह तेरह खरब बरस तक और चलेगा फिर ये जल के भस्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें इतना ईंधन है अभी कि वो इतना समय तक चलेगा उसके बाद में ये ईंधन इसका चुप जाएगा लेकिन परमेश्वर शक्ति के अखूट स्रोत है यानी वो स्रोत कभी खूटता नहीं ये भगवान का अगला पाँचवा गुण है और जो अंतिम जो बात उन्होंने बताई अभिनव अभिनवपादाचार्य जी ने वो है कि वो असीम शक्ति संपन्न है यानी अखूट होने के अलावा वो शक्ति असीम है असीम का मतलब जिसके कोई सीमा नहीं है आप सोचो कि इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता लेकिन इस असीम की परिभाषा फिर ज़रा समझने में हमको कठिनाई आती है असीम का मतलब होता है कि जो असंभव को भी संभव कर दे, जो असंभव को संभव कर दे। जैसे वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद न उठा सके यानी जो अंशावतार ले ले, तो उसके बाद में उसकी सीमाएं हो जाती हैं मनुष्य के रूप में हम भी शिव ही हैं या हम कहें कृष्ण ही हैं या ब्रह्म ही हैं लेकिन हमारी अपनी सीमाएँ हैं तो हम क्या हुए भगवान के वो अवतार जो अपने आप सीमित कर दिए गए इसलिए वो कहते हैं भगवान कृष्ण है कि मैं अपनी प्रकृति का नियंत्रण करके जन्म लेता हूँ एक श्लोक में कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति का नियंत्रण करता हूँ क्योंकि उस अनियंत्रित प्रकृति से जन्म लूँ तो न मेरा सीमांकन हो सकता है न मेरे खड़े रहने की जगह हो सकती है न मेरी आवाज़ सुनने की तुम्हें क्षमता हो सकती क्योंकि वो असीम शक्ति से सम्पन्न है तो अखूट के अलावा असीम शक्ति है जो उसकी कोई सीमा नहीं तो वो सीमा बांध सके जो अपने आप पर सीमा बांध सके अपने आप पर सीमा लगा सके वही असीम शक्ति है। असीम शक्ति में सबसे बड़ी बात इसीलिए एक बात और कि जो पहुंचा हुआ कहते हैं वो संत है या पहुंचा हुआ है जिसने शिव शिवत्ता तक पहुंच गया तो गुरुजन कहते हैं ये आधी बात शिवत्ता तक पहुंचना आधी बात है शिवत्ता से पहुंचकर वापस यहाँ तक मनुष्यता तक आ सकने की क्षमता होना फिर पूरी बात है यानी जो योगी शिवत्ता तक जा सके और शिवता से वापस मनुष्यता तक लौट सके और अपनी इच्छा से जब वो शिवत्ता और मनुष्यता को हेरे फेरे से स्वीकार कर सके तो वो फिर पूर्ण अंश है भगवान का तब तो वो पूर्ण योगी बनता है तो भगवान का अनुभव आधी बात पूर्ण मनुष्य के अनुभव तक आना तब वो पूर्णता को प्राप्त करता है और अपनी स्वेच्छा से ईश्वरीय अनुभव और मनुष्य के अनुभव में टोगल करना जिसको कहते हैं कि जब चाहिए मनुष्यता का अनुभव हो और जब चाहिए शिवत्ता का अनुभव हो वो दोनों अनुभवों का आरी बारी से अनुभव कर सके वो पूर्ण शिव है क्योंकि शिव का सर्वोच्च गुण है असीम शक्ति और असीम शक्ति से संपन्नता ही उसे ये गुण दे सकती है कि वो अपने पर जब चाहे नियंत्रण लगा ले और जब चाहे उस नियंत्रण के बाहर आ जाए क्योंकि हम पर जब नियंत्रण लगाया जाता है तो हमारी सामान्य बातें होती हैं कि हम नियंत्रण दूसरों पर लगा सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं जिसकी शक्ति हमसे कमतर है हमसे जिसकी शक्ति ज़्यादातर है हम उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकते तो जो स्वयं पर लगा सके नियंत्रण वो अखूट शक्ति का स्वामी है और असीम शक्ति का भी स्वामी है इस तरह छह गुण अभिनवगुप्त पादाचार्य जी ने बताया कि छह गुणों से जो संपन्न है वो परमेश्वर का पूर्ण अंश है अब जो आज की अपन समय की सीमा है अंतिम बात जो करते हैं वो तो है कि पूर्ण योगी की दृष्टि कैसे होती अब यहाँ पर अपन भी कई बार बात कर चुके हैं कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस सृष्टि को देखता है क्योंकि वही सच्चा योगी है जो ईश्वरीय दृष्टि से इस सृष्टि को देख सके कि भगवान इस सृष्टि को कैसे देखता है मैं उन्हीं नज़रों से संसार को देखूँ वही पूर्ण योगी है तो यहाँ पर वो वही बात हो कहते हैं जो स्वयं की क्रिया में अक्रियता देखता है कैसे देखता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये शरीर तो यंत्रवत कर रहा है आगे भी इस बारे में भगवान और विस्तार से कहेंगे यंत्रा निमाया वो आगे आएगी बात है लेकिन अभी उसी बात को वो ये इस तरह कह रहे हैं कि जो अपनी क्रियाओं में अकर्म देखता है अक्रिया देखता है और जो समस्त और लोगों की क्रियाओं में अपनी क्रिया देखता है वो निश्चय ही बुद्धिमान है वो अपनी स्वयं की सीमाओं से बाहर वो विश्व में अपने आप को विश्व से एक महसूस करता है विश्व को एक इकाई के रूप में देखता है ऐसा योगी इस संसार में एक गाय की नज़र से भी देखेगा बैल की नज़र से कुत्ते की नज़र से दुश्मन की नज़र से मित्र की नज़र से अड़ोसी पड़ोसी सबकी नज़र से इस संसार को देखेगा तो जब सबकी नज़र से देखेगा तो सबके कर्म उसे ऐसे प्रतीत होंगे जैसे मैं ही कर रहा हूं कोई सामने दूसरा भी कर्म करेगा उसे लगेगा मैं ही कर रहा हूं और जब वो खुद करेगा तो उसे लगेगा ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये शरीर सीमित रूप में अकर्म समझता है कि ये मेरा कर्म नहीं है मैं कुछ नहीं कर रहा और जब विश्व रूप में ना सार्वभौम रूप में जब कर्म की बात होती है वो तो जानता है कि मैं ही कर रहा हूँ संसार में जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही कर्म है और जो इस शरीर से हो रहा है वो मेरा कर्म नहीं है सामान्यता इससे ठीक उल्टी हमारी भावना होती है कि जो इस शरीर से हो रहा है वो मैं कर रहा हूं और जो संसार में हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा योगी की भावना इससे पूरी उलट हो जाती है कि अपने कर्म में अकर्म देखता है और समस्त सृष्टि के कर्मों में वो स्वयं के कर्म देखता है कि समस्त सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो मेरा ही कर्म है तो इस तरह से वो उसकी दृष्टि बदल जाती है अब ये दृष्टि कैसी हो गई परमेश्वर की दृष्टि हो गई भगवान भी जब इस संसार को देखता है तो किस नज़र से देखता है हम सबकी नज़र से देखता है उसका जितना क्रिएशन है जितना उसकी रचना है भगवान ने जो कि उन सब की नज़र से इस संसार को देखता है क्योंकि सबके भीतर वो बैठा है सबके भीतर आत्म रूप में वो बैठा है मय के रूप में वो बैठा है जो आप हम कहते हैं मैं वो मैं और कोई नहीं बोल सकता सिवा परमेश्वर के सिर्फ़ मैं बोलने वाला ईश्वर ही हो सकता है अनिश्वर कभी मैं नहीं बोल सकता जैसे ही इसमें से वो ईश्वर अपना अंश हटाते हैं वो मैं बोलना भूल जाता है कभी तक मैं बोल सकता जब तक परमेश्वर की अंश इसमें स्थापित है इसलिए जो मैं बोलता है वो सभी है और तुम देखते हो मैं देखता हूँ ये देखता है वो देखता है या जीव जंतु जो देख रहे हैं वो समस्त रूपों से भगवान देख रहे हैं यानी भगवान सब रूपों से देखते हैं और उनके अकेले की आँखों से वो कमल नयन से ही नहीं देखते, वो देखते और वो सबकी आँखों से देखते और वो खुद जो करते हैं वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँ ये मेरा कर्म नहीं और जो सब संसार कर रहा है वो जानते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ इस तरह से जो भावना होती है योगी की वो योगी कहते हैं वो अपने खुद के कर्मों में अकर्म देखता है और सृष्टि के कर्मों में वो स्वकर्म देखता है अपने कर्मों में अकर्म और सृष्टि के कर्मों में स्वकर्म देखता है वही सच्चा बुद्धिमान योगी है। इस तरह से आज हमने भगवान के अवतार भगवान की लीला जिससे वो संसार में जन्म लेते हैं और वो संसार में जन्म क्यों लेते हैं इसके बारे में अपना चतुर्थाध्याय का पूर्वार्ध पढ़ा आगे अपन अपनी इसी यात्रा को पुनः जारी रखेंगे तब तक, तक लिए गुरु नारा नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कुणावत जय सखी सरकार की की जय शुआ दिवा भद्रम पश्ये माक्ष स्त्री रंगस्तुवास्तनुभिशे मही दिव सहना सहन भुनगु सह वीर कर्वावे तेजस्वीना वजित विषापहरीदश्रवा स्वस्तिनो स्वस्तिस्ताक्षर अरिष्ठनेतिनो बृहस्पतिद पूर्णमद पूर्ण मदनाच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादा ओम शांति शांति शाति